उत्तिष्ठता हे जंतवा आत्मज्ञान अभिमुखा भवत आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ ये तर्शनार्थम मनाद विद्या प्रसाद विद्या में सोए हुए इन जीवों को जंतुओं को जगाते हुए करे हे जंतवा उत्तिष्ठता जगो मन आत्मज्ञान की ओर अभिमुख हो जाओ जागृत अज्ञान निद्राया घोर रूप आया सर्वार्थ बीज भूत आया क्षय कुरुदा जागृत रूपी जो अज्ञान है हम लोग बोल रहे हैं ये भी अज्ञान निद्राई है जागर सी व्यवहार जो है ये तीनों के तीनों अज्ञान रूपी निद्राही है जो कि घोर रूप है क्यों सर्वन बीज भूत आया संपूर्ण का बीज भूत ही इनको क्षय कुरु दो इनका विनाश कर दो कैसे किया जाएगा प्राप्य उपगम्य वरान प्रकृष्टान आचार्य प्राप्त कर लो क्या प्राप्त किया जाए तो जाओ उनके पास इनके पास जाओ वरान प्रकृष्टान आचार्यन प्रकृष्ट आचार्यों के पास प्रकृष्ट आचार्य कौन से न्याय आचार्य दरी तद्विदा वेदांत आचार्यों के पास जो ब्रह्म को जानने वाले तदप्तर स्मृति निबोधता अवगत और जो उपदेश करते हैं उनके उपदेशों से क्या जानना है सर्वांतर जो आत्मा है वही मैं हूं ऐसा अच्छी तरह से अनुभव कर लो निबोधता अवगछता नहीं उपेक्षित व्याम कि श्रुति अनुकंपय आहा म निबोधित क्यों इतना जागृता प्राप्त हो रहा निबोध तो क्यों कहा है तब कहते कि यह उपेक्षा करने लायक बात नहीं है इसे श्रुति बड़ी कृपा करते हुए माँ के समान आबोध बालक के ऊपर जैसे माँ कृपा करती है उसी प्रकार से आबोध जीवों पर कृपा करती हुई श्रुति अनुकंपा करते हुए दया करते यह बात कह रही है तब गत अति अच्छा। सूक्ष्म बुद्धि विषय आते का का विषय विषय। है है, है, वो। ज्ञेय आत्मा ब्रह्म नहीं कर सकते उस आत्मा तब प्रश्न उठा इसीलिए श्रुति कंपिया मात्र मातृव ऐसा कर देना अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का विषय है वो इसीलिए अनुकंपा करते हुए ज्ञानियों को जगाते हुआ करी है ताकि इसकी उपेक्षा न किया जाए वह है किसी सूक्ष्मी का विषय परमात्मा है वह समझा रही धारा अग्रम धारा बने अग्रम निशिता जिसकी सुर की अग्रभाग कृष्ण कर दिया कर दिया का जिसका जिसका करना करना बहुत कठिन कठिन है है सा जिसका करना होता है उसको कहते हैं यथा सा पद्यम दुर्गमनिया जिस प्रकार से छुर या क्षुरा अथवा क्या बोलते तलवार की धार के ऊपर चलना कठिन होता है पैरों से उस पर चलना कठिन है कट जाएगा तथा उसी प्रकार से यह भी दुर्गम सुस्त दुस्संपाद्य दुर्गम का मतलब दुस्सम्पाद्य बड़ा कठिनाई से यह मार्ग को जो है आप पार कर पाएंगे तत्व पता मैने पंथानम मार्ग कौन सा मार्ग तत्प्ञान लक्षणम मार्गम तो जो मार्ग है, यह संपादन करना इसको आर पार कर जो जयता आत्मा है वह अत्यंत सूक्ष्म है तद विशेष ज्ञान से ज्ञान मार्ग से जो संपादित तद विशेष जो ज्ञान मार्ग इसमें वह भी जो सम्पाद्य हो जाता है सुभाष जो बदंती कौन मेधाविरा मेधाविरो किस प्रकार सिद्ध करोगे आप वह आत्मा वह ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म है अतव अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है अतएव विषय का जो ज्ञान है वह भी अत्यंत कठिन है यह साबित कैसे करोगे आप क्योंकि ये जो पृथ्वी कैसी है अत्यंत स्थूल है शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपिता क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांच गुणों से उपेंद्रीय विषय भूता सकल इंद्रियों का विषय भूता है कौन सी यह स्थला पृथ्वी तथा शरीरम उसी प्रकार से शरीर भी सर्वेंद्र विषय होता है यह है। अब इनमें से जब एक एक गुण घटा दे जाओ क्या होगा सूक्ष्मता होती जाती है तरह एक ही गुण आप गंधादी नाम सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यता दृष्टम अपादिशु यावल आकाशम इति इनमें गंधादियों में से एक एक तो गुण को घटाओ गंध को घटा दिया आपने तो बचा कितना चार स्पर्श रूप शब्द स्पर्श रूप रस चार चार बचे ये होने से क्या हो गया वह पृथ्वी के अपेक्षा से जल सूक्ष्म हो हो गया गया गुण के घटने से सूक्ष्म अब उससे भी सूक्ष्म कौन होगा अग्नि इसे दो गुण घट गया है ना गंध और रस शब्द स्पर्श रूप गया उससे भी सूक्ष्म है वायु क्योंकि वहा चार गुण घट रहे तीन।, तीन गुण घट के दो ही बचेगा कौन कौन शब्द स्पर्श और आकाश में आइए केवल एक ही गुण रह गया एक गुण जितने बढ़ते हैं उतनी स्थलता बढ़ती जाती है गुण जितने घटते हैं उतनी सूक्ष्मता होती जाती है ये देखा गया है, एक आते है। आ, क्या क्या किसकी तारितम्यता है केवल सूक्ष्मत्व का नहीं बल्कि व्यापकत्व में पृथ्वी के अपेक्षा से जल ज्यादा व्यापक है जल के अपेक्षा से अग्नि अग्नि से वायु वायु से आकाश उत्तरोत्तर ज्यादा महत्व वाले हैं उत्तरोत्तर ज्यादा विशुद्ध भी है जितना गुड़ घटाते जाओ उतरी विशुद्ध होते जाते है और उत्तरोत्तर नित्यत्व भी है पृथ्वी के अपेक्षा जल ज्यादा नित्य है और इसी प्रकार से कारत को बने आदि से आदि का दृष्ट कलादियों से आरम करके यदाशकाशपर्यता है शब्देज के कारण है कौन ये कारणा शब्द स्थूल य वे और शब्द पर्यंत जब पांच गंदाधे शब्दाता सर्वेव स्थल कारण स्थूलत्व के कारण वे जान नहीं होते हैं कि सूक्ष्म वक्तव्य उसकी जो सूक्ष्मता के बारे में वह निर्देशी सूक्ष्मता वहां पर है यह कहने की अब क्या आवश्यकता रह गई अपने आप से दो गई बात कई मुक्तव्याम इतने दर्शेती श्रुति इसी बात को श्रुति दर्शा रही है वायु और दुष्कर्म का है मन के बारे में वायु को भी बांधना कठिन है जो कि स्थूल वस्तु है पृथ्वी आज के पेशा से सूक्ष्म के ना वायु को भी आप बांध नहीं सकते फिर भी अपनी अपनी तरीका है विशेष यंत्रों से विशेष साधन बना करके गैस सिलेंडर है सब आयु को बंद कर देना आपने सोलह किलो वायु बंद कर दिया गया उसमें ज्यादा डालो तो फट जाएगा इसी में है फिर भी आप इनके प्रकांड इतनी साध विशेष की तरफ वायु वाय। को भी बांध सक आकाश को कैसे बांध आकाश को तो कोई बांध ही नहीं सकता है नहीं। जहां भी आप जिस किसी बर्तन से बांध रहे हो आकाश को बांध लो घटा आकाश आपको कह दिया गठ से बाहर भी तो आकाश है गठ जहां है वहां भी आकाश आकाश में घट रहता है घट को तो कोई परीक्षण कर ही नहीं पाता और आकाश का भी जो कारण होगा उसके बारे में सूक्ष्म सिद्ध हो गया इसीलिए किमु वक्तव्य सूक्ष्म उत्पादी निर्दिशक ऐसा उस आत्मा के बारे में जहां गंध से शब्द आये तक होते ही नहीं है कारण वस्तु रहता नहीं है वहां के बारे में नहीं क्या है अत्यंत निर्देश है इसमें तो कोई संशय नहीं है इस बात को स्पष्ट करने के लिए महद परम ध्रुवम निच्छातन नृत्य मुखात्मुच अशब्दम स्पर्शम रूपम कैसा है अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्यय तो शब्द रहित स्पर्श रहित रूप रहित है और आगे तो था अरसम नित्यम अगंधव पंचगुण ले लिए स्पर्श रहित रूप रहित रस रहित और गंध रहित है तो कैसा है वो अभ्यम नित्यम अव्य है वह अनंतम महत परम ध्रुवम और वह अनादि है उसका कोई आदि नहीं मतलब उसका कोई कारण नहीं है अथवा वह किसी के कारण नहीं है अनंतम उसका कोई कार्य नहीं है अतः वह किसका कार्य नहीं होता अंत मन कार्य आदि मन कारण अकारणम और अकार्यम इत्य महत परम ध्रुवम और कैसा है वह महात परम महत्व से भी वह परे सर्वभूतों का साक्षी से होने के नाते महातत्व से भी समस्त बुद्धि से भी वो परे और ध्रुवाम निश्चल है तत्व उस आत्मा को प्रसातु तत्व को निचा अप्रोक्ष रूप से जानकर अनुभव कर जीव क्या करता है मृत्यु मुखात्मु अविद्या काम कर्म रूपी मृत्यु है इनके पंजों से छूटकर तो मुक्त हो जाता है अशब्दम अस्पर्शम तथा नित्यम व्याख्यात तो, ब्रह्म अभ्यम ये सारी चीजें व्याख्यान कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं बोलना चाह रहे हैं ब्रह्म जो है वह अभ्यय उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होता शब्दाज मत तदेती क्योंकि व्यवहार में देखने मिलता है कि गुणों वाला होता है उसी का व्यय होता है इदं तो पात और होने से यह न वे न क्षय व्यय को प्राप्त होता नहीं अक्षय को प्राप्त होता नहीं है अतएव इसलिए तो क्या है वो तो नित्या यद ही व्यद नित्यम जब व्यय को प्राप्त होता है वह अनित्य होता है तो न परिणाम नहीं, होता, नहीं किसी होता इसलिए यह नित्य है और व्यतु नित्यता के प्रति अव्यय होने के नाते नित्य है इतना ही नहीं गुणों के रहित होने के नाते नित्य है इतना ही नहीं बल्कि वह अनादि और अनंत होने के कारण से भी नित्य अनादि अविद्यमान आदि कारण मस्य तथा अनादिना अविद्यमान है आदि मन कारण जिसका जिसका कोई कारण ही नहीं होता अर्थात यह किसी का कार्य नहीं है यदि आत्म किसका कार्य होता है भी नष्ट हो जाता लेकिन आत्म किसे कार्य न होने से ये नष्ट नहीं होता अतविथ्य है यदि आदिमत तत्त्य कारण यथा पृथ्वी आदि जो हो भी आदि वाला है यद आदिमत, जो आदि वाला है तत्म क्या मानते मानते कार्य अनित्य होकर के कारण में लय हो जाता है जैसे प्रतिवादी इधन सर्व सर्वकार अकार्यम न कारण प्रलियत है और यह आत्मा कैसा है सकल चीजों का खुद कारण है वो किसी का कारण नहीं है अकार्य, अतः किसी का भी कार्य नहीं है और होने इसे है। नतस्य है नहीं जिसमें हो जाए, कोई हो हो हो तो जिसका कोई कारण होता उसमें आत्मा क्या होगा नष्ट कर लय हो जाएगा तथा अनंत विद्यमान अंत कार्य जिसका कोई अंत बने आर्य नहीं है अर्थात यह वास्तव में किसे कारण भी नहीं कहने के लिए कारण भी है और वास्तव में कारण भी नहीं है अस्यत व है, फला कार्य उत्पादी अनित इसलिए कई बार होता है देखो केले का पेड़ है ये क्या होता है एक बार फल देते फिर मर गए इधर से आत्मा भी ऐसे ही हो कोई कार्य पैदा करके नष्ट हो जाए ऐसा तो कोई कार्य नहीं है इसको पैदा करके नष्ट हो जाएगा कदल फलाम फला देखा गया न चाह तथा अंतम उस प्रकार के अंतत्व भी इस ब्रह्म में नहीं है ब्रह्मण अतोपि नित्यम इसलिए भी वह नित्य है अवेता गुणाभाव नित्यम नित्य अनंतत्व नित्य हेतुपरक है महतो महात बुद्धिया परम विलक्षण और कैसे आत्मा तो महातत्व से जो बुद्धि नामक महातत्व है उससे पर है तो उससे विलक्षण है नित्य विज्ञप्ति स्वरूपात क्योंकि जो बुद्धिया क्या है वह निश्चयात्मिक वृत्ति जो निश्चयात्मिक वृत्ति है वह अनित्य विज्ञान है वह पर आत्मा कैसा है नित्य विज्ञान विज्ञप्त स्वरूपा है और बुद्धि अनित्य विज्ञप्ति स्वरूपा होने से उसके विषय वगैरह कैसा है सकल भूतात्मक तो होने के नाते सकल का साक्षी है वो उत्तम ही ये बात कही गई है ये सर्वेश भूतेश गुड़ो आत्मा न प्रकाशित है ये सकल भूतों में आत्मा है ऐसा आत्मा छन्न सगलों में छिपा हुआ कैसे छिपा हुआ है और इसलिए प्रकाशन होता इत्यादि एक दिन बारह में ध्रुवंत नृथिव्या ध्रुवं और कैसा है आत्मा ध्रुव ध्रुव तो मतलब कूटस्था कैसा है वो कूटस्थ नित्याम पूर्वक hmm. नित्यत्व का अनुवाद का मतलब नित्य न पृथ्वी आदि नित्यत्म नित्यता भी मत सोचो पृथ्वी अपेक्षा करते हुए नित्यता है आदि के समान इसमें सापेक्ष नृत्यत्व ऐसे मत समझो तद एवंभूतम ब्रह्म आत्मा नीचा अवगम्य हो इस प्रकार का वह जब ब्रह्म आत्मा है उसको निचा निचोड़ के, ऐसा नहीं अर्थ करने आत्मा कहा से नीचे ओडेंगे अप्रोक्ष अवगम्य मेरे अप्रोक्ष उसको अनुभव करके तम आत्मा ने मृत्यु मुखात उस आत्मा को मृत्यु मुख से मृत्यु गोचरा मृत्यु मुख से का बदलाउंगे हमराज्य के मुंह से निकलना ऐसा अर्थ नहीं है इसे मृत्यु गोचरा मृत्यु का विषय मृत्यु का विषय क्या मृत्यु के कारण हम लोगों के मृत्यु क्यों प्राप्त होता है ऐसा कारण क्या है अविद्या काम कर्म लक्षण अविद्याणा प्रमुचते इनसे वह मुक्त हो जाता है प्रस्तुत विज्ञान महाश्रति और आप प्रस्तुत विज्ञान है ब्रह्मज्ञान इसके स्तुति करने के लिए आगे श्रुति कहती है नाचिकेतम मृत्यु प्रोक्तन श्रुक्त ब्रह्मलोके लोके मही नाचिकेत में चिकित्ञ द्वारा प्राप्त मृत्यु के द्वारा प्रोक्त ऐसा यह जो उपाख्या प्राप्तम प्राप्त नाचिकेतम और मृत्यु प्रोक्तम तो शब्द ही है ऐसी उपाख्यान इस उपाख्यान का विशेषण दे रहे कोई तारीख पे बोला गया था नचिकेता किसी तारीख पे यहां से गया था वह तीन दिन उस तारीख को बैठा रहा उसके बाद कोई तारीख विशेष में उसको उपदेश दिया गया कि सत्युग में या अमुक युग में अमुक युग में ऐसा कल्पना नहीं करना वेद नित्य है इसे कथा भी, भी सनातन कर दिया यह उपाख्यान सनातन तो उपाख्यान हर चित्र में हो या ना हो घटना लेकिन यह कथा तो वेद नित्य ही रहता है भले वो घटना घटी है या नहीं है इस कलिग में क्या पता कल आदमी घटी थी या नहीं क्या सचिव में आगे में घटी थी या नहीं घटी थी कोई नीचे के नाम हुआ था क्या था नहीं हुआ था वास राजा हुआ था कि नहीं हुआ था कोई इतिहास कोई प्रमाण तो है नहीं श्रुति इसलिए गाती है ऐसी उपाख्यान जो श्रुति में आई उपाख्यान जितने भी है क्यों नाचके जो उपाख्यान की बात नहीं सर सामान्य कथन है सारी कथाओं को जितने भी में आते हैं उनको सनातन समझनी चाहिए नित्य कथाएं उपाख्यानम सनातनमुक्त श्रुता ज मेधावी इसको कहकर और ब्राह्मणों से सुनकर बुद्धिमान पुरुष मेधावी ब्रह्मलोक में महिमान्वित तो होता है ब्रह्म लोक ब्रह्मलोक का ब्रह्म लोक ब्रह्मणा लोग भाषा बताएंगे ब्रह्म लोक ब्रह्म की लोक में महिमान्वित तो हो जाता है अच्छा सुस्व रूप प्रतिष्ठित हो जाता है इस कारण नारद जी को यही बताया संत कुमार जी ने तो पूछा गया महाराज ये भूमा कहा रहता है भूमा स्वयं महिमे में रहता है अन्य नहीं रहता है अर्थात भ्रमलोम महिमान्वित होने का मतलब सुस्व में प्रतिष्ठित हो जाना नाचकेत भाषिका नचिकेत प्राप्त मित्र नाचिकेत नचिकेत प्राप्त तृतीय समाश है नहीं नेचिकेता तृतीया कर करते हुए प्राप्त तथित प्रत्येक करके नाचकेतम कर दिया मृत्यु न प्रोक्तम अंगत के द्वारा का हो वाय समास हुआ मृत्यु प्रोक्त क्या है वो निश्चिकेत में प्राप्त और मृत्यु प्रोक्त कदिद आख्यान यख्यान यह जो विज्ञान इसी का नाम उपाख्यान वलित्रे लक्षण ये प्रथम अध्याय का वलित्रे स्वरूप ये लक्षण विज्ञान जो है यही उपाख्यान ये उपाख्यान आदि कोई तारीख वाला नहीं चिरंतन क्यों वैरिक होने के नाते यह सनातन उपाख्यान को आप ये ना समझे कोई को अमुक समय में हुआ था सत्युग में हुआ था और हर चित्र में होता नहीं इसी में हम लोगों का भाग्य से हो गया ये नहीं सोचना चाहिए कई लोग ऐसे बोले थे देते हम जीवों का भाग्य ऐसे उपाख्यान वेद में हम इस बार में मिल गया हर बार जो वेद में उपाख्यान हर चित्र में जीवों को प्राप्त नहीं होता ऐसे ये कोई जरूरी नहीं है इतना बात तो सच है संपूर्ण वेद कभी भी प्रकट होता ही नहीं कहा नहीं जा सकता है कि किस वालों के वेद का कितने हिस्सा प्रकट होगा उस होने वाले जीवन के अनुरूप वेद उतनी हिस्सा सत्य प्रकट होता है फिर उतरे हिस्से कुछ लोप हो जाएगा फिर कुछ लोग फिर कुछ लोग होते होते कलयुग में थोड़ा सा उतरी भी रट नहीं पाते बुद्धि इतनी भ्रष्ट है उतरी भी रटने की बात हैटते हालत खराब हो जाती रुद्री ही रटते रटते परेशान पूरा शुक्ल रटरा दूर की बात है आठ अध्याय छोटा बिला के तेरा अध्याय है उसको भी नहीं रट पाते पंडित लोग ब्राह्मण लोग छोड़ देते डर डरते क्या करना कुछ इधर उधर करना सीख लिया गाँव में तो कौन जाने क्या बोल रहा है ये है समझ तो है नहीं कुछ उठपटांग बोले और सुहासहा कुछ जल छा दे कुछ कर दे कुछ कर दे लोग समझते बहुत बड़ा पंडित है बढ़िया था बोल रहे ऐसे एक जगह मूर्ति प्रतिष्ठा में हम गए और पंडित कुछ नहीं आता मंत्र भी पढ़ना नहीं आ रहा है पुस्तक संस्कृत पढ़ना ही नहीं आ रहा हम तो प्रतिष्ठा कर रहे हो क्या करे हमने जगह बैठना नीचे चले आया तुम करो वैद्य करना है और ज्यादा बोलेंगे तो क्या कहेगा हमारे गुरु परंपरा ऐसी ही बोलेगा ना हम गुरु जी ने सी सीखा हमारी परंपरा ही ऐसी मैंने सोचा तुम अपनी परंपरा जैसे वैसे करो फिर हमने जिसने करा महात्मा उसको कहा तुमको दोबारा मूर्ति प्रश्न करनी पड़ेगी ये जो किया पोंगा पंडित भाई मतलब नहीं सीखा ये कुछ बोला ही नहीं है मंत्री नहीं बोला कुछ बोला नहीं पटपटा बकवास तुमको खुद करना पड़ेगा दोबारा पूरा पुस्तकालय ऐसी दुर्दशा है प्रात किंचित वेद भी पूरा याद नहीं होता अत हो हर के आदि का माना जाता है लगभग पूरा वेद प्रकट होता है कि सत्य में जो उत्पन्न पैदा होते हैं सब श्रेष्ठ होते ऐसी होती है यहाँ तो भैंस का बुद्धि है सबके पास जी काला कालाक्षर भैंस बराबर हो जाता है देखते काला कालाक्षर क्या लिखा है अरे भाई तो पता नहीं क्या है पढ़ी नहीं पाते संस्कृत पढ़ सकते ना, हिंदी पढ़ सकते लोग ऐसे देखो सत्युग में ऐसा नहीं था सुनते थे पुस्तक ही नहीं था पढ़ने की जरूरत नहीं पुस्तक जाता और आज पुस्तक भी दिया गया उच्चारण भी करा दिया गया और जाके कहे बैठ के देख देख के उच्चारण कर ले आवृत्ति करीन हो चुकी है समझ में आता है और अपने आप हाँ करीब के लोग बुद्धिमान समझते श्रेष्ठ मानते बुद्धि की क्षमता तो घटती जा रही है और यह पार करते मेधावी धीरे उसको होता है ब्रह्मज्ञान। तो मेधावी मिलेगा कलियुगण सब झूठ बोलते हैं छल करते हैं कपट करते हैं लोभी लालची सब दुर्गुण भरा पड़ा है दुर्गुणों का खान है कलियुगढ़ क्या आदमी नहीं खुद खाना है कहेंगे स्वामी जी को चाहिए बोल देंगे बताओ बाद में क्या करेगा बस के लिए चाहिए। चलो चलो तो खाना नहीं ना हमारे लिए लाना है ना कुछ है देखा ही नहीं, नहीं।, नहीं लो, लो तो ठिकाना नहीं एक एक बंडारे दो दो तो बार तीन तीन बार बैठ जाते हैं दक्षिणा बटोरा माल बटोरे बटोर बटोरते रहते कई महात्मा भी ऐसे स्कूटर रख दिए है चार चार जगह भंडारे भी जाएंगे दिन भर में हो तो भी चार चार भंडारे में जाते हैं पाँच पाँच भंडारे में जाते हैं और एक ही भंडारे में दो दो तो तीन दिन बार बैठ जाते हैं है। तो साधना करने आए भजन करने आए कुछ लोग लाल नियंत्रण तो रखो सुनते तो है विवेक वैराग्य वेदांत क्या फायदा है सुनने का काम को उद्भव वेगम कहा ना का निरोध बहुत बड़ी साधना है इस मार्ग में आता है देखने है, देखता बढ़िया बढ़िया लालच हो जाती ये और मिलना चाहिए और मिलेगा चलो यहाँ से दूसरे तो हम उनके विद्यार्थी अब क्या अगर आप वो तो सोचे करके विद्यार्थी है तब तो छोड़ छोड़ो बदनाम करने के लिए हमारा नाम है ये नहीं सोचते कि आचार्य कहना बदनाम हो जाएगा उनका नाम ले लोग क्या सोचेंगे दो बैठा दो, दो बार ले रहा है और उनका भी विद्यार्थी होकर कैसे करवाए ऐसा नहीं तो आप दूसरे का नाम ले लेंगे अपना महाराष्ट्र कोई गुरु तो उस गुरु का नाम ले उनका चौड़ा है अच्छा के लिए बुरा गेले हमारा नाम ले कैसे लोग है नमकीन कौन खाया हम खाए नमकीन खाना तो छोड़ दे चार महीने तो हमारा नाम पे लाते है क्यों ला रहे भाई खुद खाने ये कई बात हमें पता लगता है बड़ा क्या ऐसे लोगों को पढ़ा के फायदा क्या है झूठ नहीं छोड़ा छल कपड़ नहीं छोड़ा काम उद्वेग की रोकठोम नहीं है और यह शास्त्रकार कहते हैं जो मेधावी है ऐसा व्यक्ति ये वैदिक सनातन विज्ञान को ब्राह्मणों से सुन के या ब्राह्मणों के सामने बोल करके ब्राह्मण के सामने पाठ करने से भी पुण्य होता है ब्राह्मण से सुनने से भी उक्वा ब्राह्मण्य श्रुता आचार्य ब्राह्मणों के सामने पाठ करके और आचार्यों से सुन करके मेधावी ब्रह्म लोकह ये ब्रह्म लोक ब्रह्म थी ब्रह्मलोक जो साफ बोल रहे ब्रह्म लोक ब्रह्मलोक कर्मधारय समाज करना ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोक नहीं लेना और ये ब्रह्मलोक है सात आसमान के ऊपर उस ब्रह्मलोक को नहीं लेना है लोका मन उपास ये ब्राह्मण के साथ पाठ करना है आपने कहा पाठ करना है ब्राह्मण को अपने घर बुला के बिठा के पाठ कर ले जरूर श्राद्ध काल में हो यह जो पक्ष चल रहा है प्रसंग वसा पक्षी चल रहा है, है? यम परम गुह्यम श्रावेद्री प्रयत श्राद्ध काले व्याय कल्पते इति कहते हैं कि जो कोई भी पुरुष यह कश्चित पुरुष इमं परम गुह्यम इस परम गोपनीय जो ग्रंथ है तथा उपनिषद इसको संसदी श्रावित ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काले व काल में सुनता है सुनाता है प्रयतः प्रयतकार दो है प्रकृत यत्न पूर्वक विशेष प्रयास के साथ अथवा शुद्ध होकर शुद्ध होकर सुनता है वह सुनाता है तनंद्याय कल्पत है तद अनंत्याय कल्पत निश्चित रूप में उसका वह श्राद्ध वह ब्राह्मण पूजा अनंत फल प्राप्त कराने वाला हो जाता है अनंत फल प्राप्त कराने वाला हो जाता है ऐसा श्राद्ध ही अनंत फल देता है ऐसी ब्राह्मण पूजा अनंत फल दे देता है भाषण यह कश्चित इमाम ग्रंथम परम प्रकृष्ट गुहम गोप्यम श्रावित जो कोई पुरुष इमे इस कौन से इस चीज को मैंने ग्रंथम परमम मन, मन प्रकृष्टम अत्यंत पवित्र उत्कृष्ट है गुहम गोप्यम अत्यंत गोपनीय है इस चीज को श्रावित ग्रंथ तो केवल मंत्र पाठ कर लिया पट बड़ बढ़ करके उतरे से यही अर्थ के साथ हो जाए अति उत्तम मंत्र भी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी सुना आप लोग नहीं देखते हैं दक्षिण भारत में जो उड़ती है तो माध्यम संप्रदाय के महात्मा लोग जब बैठते भोजन के लिए ब्राह्मण पंगत लगती है वहां का नियम ब्रह्मचारी लोगों को खड़ा कर करेंगे दस बारह उसमें पांच छह लोग मंत्र बोलेंगे अलग अलग ये परिषद है अलग अलग परिषदों का पाठ करते हैं पांच छह लोग पाठ करेंगे और पांच संस्कृत का जैसे भाष्य है उनके अभी भाष्य है और भाष्य का पाठ करते है और कंटस रहते बालकों को यानी पुस्तक लेके खड़े वहां परिषद पाठ कर रहा है पांच चलो और उसकी व्याख्या पांच छह और महात् तो लोग बैठे चुपचाप चाप खा रहे ब्राह्मण लोग चुपचाप चाप खा रहे क्यों करना है अगल बगल है बोलना नहीं है चार दो दो दो कुछ नहीं बोलने का वहां है डाले जा रहा है नीचे तो हाथ दिखा दो बस बोलना नहीं इतना दो उतना दो जितना और डाल दिया प्रसाद है भगवान का मांगना नहीं है वहां कैसा रिवाज है ंगत के ब्राह्मण तो बैठने तो नहीं देते आप लोग जाएंगे तो वो घुसने नहीं देंगे वहाँ तो ब्राह्मण नहीं है ना गोत्र पता न गोच पता देते है? है ना क्षत्रिय पंगत अलग पंग शूद्र पंगत अलग वहाँ बिठाएंगे आपको घुसने भी नहीं देंगे अलग होता है वो सब सब लोग वहाँ बिठा देते हैं देशी विदेशी सब बैठे वहाँ पर आते और उनकी पहचान भी है वो देख के पहचान लेती। जो पर्ची भी देता है ना वो पहचान लेता है क्षत्रिय की ब्राह्मण की वैश्य हमने एक बार मंत्रालय में जान के नाटक किया ऐसे चाल डाल के चला गया और उसको बोला मैं क्षत्रि हूं और गोत्र भी बोला और हंसता है तो चार धेर आता है ना को हंसने लगा कहते हो नहीं सकते बोला हो नहीं सकते और क्या हो सकता हूँ बोलो आप बोलो तो तुम तो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का परिचित <laughs> तो लिया मैं जान के वहाँ हमारे जो होते देवक ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं वो तो कुंडल कुंडल पहन की जाते वैसी में भी ऐसे ड्रेस डाल के नीले रंग का पट्टा वाला सब डाल के कुंडल डाल के डुप्लीकेट जैसे पहचान लिया प्रत्येक क्षत्रिय हो नहीं सकता है ब्राह्मण वहाँ के लोग मित्री हो गए तो यहाँ पर्ची बांटने वाले पर्ची लेना पता ही नहीं है खुद सूत्र है उन्हें क्या पहचान में पहचानते ही नहीं किसी को वहां देने वाली क्षमता आ गई है और देख के अग्नि को पहचान लेते ब्राह्मण की शूद्र वो है कि क्या देख दे दे के पहचान लेते हैं वही अलग रंग के पर्ची होते वो देता ऐसी व्यवस्था है वहां ब्राह्मण पदे बैठोगे तब पता चलेगा आपको कैसे पता चलेगा जाओगे तो पता नहीं चलेगा तो लगती नहीं ये बड़ा हॉल रहता है दो तो हजार भोजन में बहुत पाते। बोल रहे बाहर सुनाई भी नहीं देगा इतना बड़ा हॉल में इतने लोग बैठे खाना खा रहे तो ऐसा है तो ये श्राव सुनाना ब्राह्मणों को और अथवा ब्राह्मणां संसदी थी ब्रह्म संसदी ब्राह्मणों का संसद में समागम स्थल में प्रतः मे शिखी भूतवा शुद्ध होकर के श्राद्ध काले वु होकर सुनाना है अतः शुद्ध होकर के ही अब विकल्प से कर दिया श्राद्ध काले श्रावे श्राद्ध काल में श्रवण कराना और इस श्राद्ध काल में कहा जब श्राद्ध कर रहे तब तो कैसे सुनाएगा वो बहुत तो तरपया तरपया भी बोल रहा है सदा स्वदा बोल रहा कुछ तो बोलता रहेगा वहां कैसे सुनाएगा इसे कहते हैं भुंजाना श्राद्ध हो गया उसके बाद श्राद्ध से हटके स्नान करके पवित्र होकर आ गया ब्राह्मणों को भोजन खिला रहा है श्राद्ध का अंगूत ब्राह्मणों को भोजन खिला रहा है जब तब वह ब्राह्मण भोजन खा रहे हैं आप कठोर को सुनाएंगे वह ग्रंथता और अर्थता भी सुना दिया जाए अति उत्तम है तो त्राद्धम अस्य अनंत आय अनंत फलाय आनंत्याय कल्पत संपद उसके द्वारा किया गया वह व ब्राह्मण भोजन वगैरह अनंत फल प्रदान करने वाला हो जाएगा दोबारा क्यों काय कल्पत है अध्याय परिसम दोबारा जो पाठ हो गया मंत्र में वह संकेत करने के लिए कि प्रथम अध्याय यह परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है तद अनंत्याय कल्पत आज द्वितीय अध्याय आरंभ होता है अवतरण का दे रहे अथ द्वितीय अध्याय प्रथमवल्ली सर्वेश भूतेश गुड़ आत्मा न प्रकाश है दृश्य बुद्धम प्रश्न यह है दो परस्पर विरोधी बात कहा है एक बात आपने कहा सकल भूतों में वह आत्मा गुढ़ है छिपा हुआ है वह कभी किसी के प्रकाश में नहीं आता दूसरे लोग हो दृषित्व अग्रया बुद्धिया लेकिन अग्रबुद्धि से दिखाई देता हो बात है ना इसका मतलब कहने का आपका तात्पर्य है इसमें परस्पर वाक्यम वाक्यों को समन्वय करता हूं तो यह समझ में आता है आपका कहने का तात्पर्य है कि आत्मा सर्वसामान्य बुद्धि को प्रकाशित नहीं होता विशिष्ट बुद्धि कोई प्रकाशित होता है उसका भी तात्पर्य क्या है इसका मतलब कोई ऐसा विलक्षण प्रतिबंध है ऐसा कोई विलक्षण प्रतिबंध है वजह से हमारे सामान्य बुद्धि कोई पकड़ में नहीं आता किंतु विशेष बुद्धि कोई पकड़ में आता है वह प्रतिबंध क्या है वही बताना है कहा पुनः प्रतिबंध अग्रया बुद्धि है सभी का बुद्धि अग्रबुदि क्यों नहीं हो जा रही है सभी का बुद्धि तेज क्यों नहीं हो जा रहा यह प्रश्न उठेगा ना सभी का बुद्धि तेज क्यों नहीं हो रहा है कहा प्रतिबंध अग्रबुद्धि है क्या प्रतिबंधक तो है एकाग्रता उत्पत्तिया के हम सभी लोग बड़े भगवान की असीम कृपा ईश्वरी की कृपा गुरु की कृपा सभी कृपाओं की वजह से क्या हो गया है आप जो है मूड अवस्था से क्षिप्त भूमि में आ चुके थे और क्षिप्त भूमि से विक्षिप्त भूमि में आ चुके हैं वर्तमान भूमि में विद्यमान है और जाना चाहते हैं एकाग्र भूमि की ओर इन एकाग्र भूमि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं इस विक्षिप्त भूमि से एकाग्र भूमि में जाने का बीच में कोई ऐसा प्रतिबंध बैठा हुआ है जो आपको उस भूमि की ओर आगे बढ़ने नहीं दे रहा है वह प्रतिबंध क्या है जिसके वजह से हमारी बुद्धि अग्र नहीं हो रही है का मतलब एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो रही है एकाग्र भूमि अवस्थित नहीं हो पा रही है कभी कभी भूल चूक से एकाग्रता पहुंच भी जाता है कभी कभी साधक लेकिन वह टिक नहीं पा रहा है ऐसा प्रतिबंध कौन है जिसके वजह से ऐसा होता है और उस प्रतिबंध की वजह से जब हमारी बुद्धि एकाग्र भूमि में टिकती नहीं है तो आत्मा नश्यते यह आत्मा का अनुभव नहीं होता तट आदर्श कारण प्रदर्शनार्थ वल्ली ब्रह्मज्ञान की कथा तो हो गई अब ब्रह्मज्ञान बोलना नहीं है हमको। उस आत्ता के आदर्शन का कारणीभूत जो प्रतिबंध है उन प्रतिबंधों को प्रदर्शन करा करके उन प्रतिबंधों के निवारण के उपाय भी बताने के लिए यह वल्ली की गई है। श्रेय प्रतिबंध है, अब और विद्यान हो जाता है तो आप उसे हटाने के लिए उसे दूर करने के लिए यत्न आरब्धे प्रयत्न करना प्रयत्न आरंभ करना संभव हो जाता है आदमी समर्थ हो जाता है नान्य था नहीं तो वो क्या करेगा किंकर् मूड कर, कर चुपचाप बैठ जाएगा यह समझ में नहीं आ रही है क्या प्रतिबंध है और प्रतिबंध को कैसे दूर किया जाए ये यदि अकल में ना आवे तो आदमी क्या करेगा चुपचाप बैठ जाएगा समझ में नहीं आ रही क्या करना समझ में ना आए चले भाई प्रतिबंध क्या है और उस प्रतिबंध के कारण क्या है वह जड़ क्या जड़ से उखाड़ो चल प्रतिबंध को थोड़ी देर के लिए दूर कर दोगे ना, दो थोड़ी देर के लिए दूर रहेगी प्रतिबंध फिर आ जाएगी, जैसे बादल है थोड़ी देर प्रतिबंध है सूर्य का अब छाया मिल रहा हाँ अच्छा लग रहा है और थोड़ी देर का छाऊ भजन गाय ना कभी धूप कभी छाव होता है उसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा कभी प्रतिबंध कभी प्रतिबंधा भाव फिर प्रतिबंध आ जाएगा नबड़ा रहेगा प्रतिबंध के कारण को जानो केवल प्रतिबंध को मत जानो ताकि जड़ को उखाड़ दोगे सारा खेल खत्म हो जाए दो कारण विज्ञाते ही श्रेय का प्रतिबंध के कारणों को जानने पर ही उसे हटाने के लिए यत्न आरंभ करना संभव होता है नान्य था प्रकार तो से नहीं हो सकता तो कैसा हो नाद्य अविद्या ही वास्तविक प्रतिबंध है वास्तविक प्रतिबंध कौन है अनाध अविद्या वही प्रतिबंध है जो पूर्व में कह चुके हैं अविद्या माड़ा परियंत मूढ़ा बोल चुके हैं ना यद्यपि वह प्रतिबंध को बता चुके अब वह तो जड़ बूता प्रतिबंध है लेकिन जड़ तक हम पहुंचे किसी जड़ को उखाड़ना है तो आप किसी भी चीज का जड़ तो कुछ तो चीजें ऐसे होती है छोटे मोटे घास वास तो है ऊपर से पकड़ उसे जितना जड़ गा तो जा रहा है जितनी हो सकी पूरी निकालनी पड़ती है जड़ों का पीछकर मिट्टी निकालना पड़ता है खोखला करनी पड़ती है तब जगह गिरेगा निकलेगा आसान तो है नहीं जड़ को उखाड़ना इसलिए जड़ है जमा है धरती के अंदर तो किस प्रकार से जमा हुआ उनको पकड़ लेंगे उनको हटा लेंगे तो जड़ भी उखड़ जाएगा वही यहां पर कह हैं कि भाई प्रागुद्ध जो है ना इस हम क्या कहते हैं वो निरूढ़ प्रतिबंध है एक आगंतुक प्रतिबंध है आगंतुक प्रतिबंध निरूढ़ प्रतिबंध को ठोस बना देता है आगंतुक जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध प्रतिबंध प्रतिबंध को को ठोस बना देता है। इन आगंतुक आगंतुक हटा दो, तो तो क्या क्या हो जाएगा? निरूढ़ निरूढ़ अपने तो क्या है? वो समझा रहे। उसके लिए मंत्र आरंभ होता है। हैस्मत परिना अंतरात्म कश्चित धीर प्रत्यार आवृत्त चक्षर मृदत्मि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री हे दुर्दशा परांची खाणी व्यतरण से खानी मानी इंद्रिया खानी शब्द क्या इंद्रिया इंद्रिया क्या कर रही है परांची बहिर्मुख बाये सुख सुविधा आत्रम सटरम खाना पीना लटू पेड़ा सोना दुनिया और में पड़ा हट ही नहीं रहा है जितना भी समझाओ जब समझा रहे तब लगता है है ठीक बाहर जाते भूल जाते यह यहाँ पाठ में सुन रहे हैं तो विवेक वैराग्य ठीक रहता है बाहर निकल गए तो विवेक वैराग्य भूल जाते भंडारे पहुंच फिर तो वो कहा नहीं की विवेक तो कहाँ चला जाता है पाताल में पकड़ेगा वहाँ पूरा लोभ लालच पूरी नाचती है और भगवान की गुरु की कृपा हमको पहले से भंडारों से नफरत रहता था पहले से मजबूरी भी पड़ता था कैलाश में रहा तभी बनारस में रहा तब भी मजबूरी आश्रम के नियम नहीं जाएंगे तो फिर नाराज हो जाए तो हम उनको पठा लेते कोठारी नजदीक वाला दे देते जल्दी जल्दी, जल्दी भाग आ जाए वापस पढ़ाएंगे वहाँ कहीं जाए और कहीं घंटों बैठे हैं गप्पे चल रहा है हमें ऐसी जगह मत जहाँ है कि देखो कि तो ठीक टाइम पे तो जाते हम ठीक टाइम पे पहुंच जाए खाया पट भरा हुआ किसी के लिए रुकना नहीं एक बार हमें याद दस नाम संन्यासन लोग रुके रहे पैका तो आसन भंडारा था मंडलेश्वर जी भी गए तो हम लोग सबको जाना पड़ा क्या कर साथ में जाना अब प्रधान देवदा चला तो सारे छिड़े मेड़े छोटे मोटे देवता करे क्या वो भी तो चलना ही पड़ता है तो गए अब हाँ क्या हुआ पंगत हुई पंगत के बाद जूते बाटे हम सब महात्मा नहीं में लग गए अब जूते तो पंगे तो बांटा नहीं जा सकता ना वो तो अलग ही बांटना पड़ेगा थोड़ी अच्छा लगता है कि जूता भोजन के साथ पत्तल के बगल में फगल <laughs> वो बेचारे लोग ठीक थे उन्होंने अलग व्यवस्था बाद में देने की कर दी हमें लगा अभी क्यों में लगाओ और नंबर उम्बर जांचा फांचा झंझट कौन करे है? हम तो चले अब महेश्वर जी तो पहले से देख करके सठी कर, कर दिया थे मलेश्वर चल दिए मलेश्वर धामदी उनके साथ जूता मिल रहा चले, चले जाओ नहीं जूतों को प्रणाम हमारा दूर से ले गया लो, से। क्या -क्या? सारा जूतों का डिब्बा और ऊपर से फेंक रहे महात्मा के ऊपर जूता और महात्मा उछल कूद कर पकड़ो क्या दुर्दशा इतनी लोग लालच शरम नहीं के लाल वस्तु वस्त्र की कर हमें इतनी घृणा जब सुना हमने अच्छा वो भगवान बचा बुद्धि दिया अच्छा कहीं बिड़े फेसते है कि आ ये जो इंद्रिया बहिर्मुख है क्षुद्र वस्तुओं का पीछे दिन रात चिंतन में लगा हुआ कभी अंतर्मुख होता ही नहीं तो बैठो थोड़ा आंख बंद करके श्वास पर ध्यान करो ब्रह्मचंद छोड़ो श्वास पर ध्यान करो बोलता तो वो भी नहीं करो आप बैठते दो मिनट बैठा टीवी ऑन कर देंगे अरे भाई तू तो कहा अंदर देखने चला चलाता कहां टीवी देखने लग गया बड़ा दुर्दशा है मन और इंद्रियों की जितना भी कहो आदत छूटती नहीं सुनते हर बार जब मौका मिलता है मैं छोड़ता नहीं बोलता हूँ वो सुनते एक से सुनते दूसरे कहां से छोड़ देते छिकाण यही सबसे बड़ा प्रतिबंध है हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हमारी इंद्रिया बहिर्मुख हो चुकी है इतनी बहिर्मुख हो चुकी है तो कैसे हुई कोई पूछेगा अरे तो स्वयं तो स्वयं परमात्म तो ब्रह्मा ने जब जन्म दिया सृष्टि पर आया तब इन जीवों के इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया था स्वयं एक सर ब्रह्मा ने हिंसित कर दिया हिंसाएं धातु स्वयं तो परमेश्वर ने शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त होने वाली निंदियों को बहिर्मुख करके मानव एक तरह से इन जीवों पर उनका हनन कर दिया है उनको हिंसित कर दिया है। तो तस्मात इसी वजह से ये जीव उस ब्रह्मा के द्वारा डाले हुए आदतों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और परी नान इसे बाहरी देखते रहते हैं अपने अंतरात्म को देख नहीं पाते निमित ढूंढते रहते हैं आप लोग बिना भागने का मौका मिले कहीं न कहीं हैं इतनी वही दर्शन चलता है कोई न कोई निमित ढूंढेंगे भाग जाएंगे भागेंगे भंडारों में अंत में वही उसी गदुर गति है क्या जाओ कहा जाएगा वहां जाके क्या मिलेगा वहाँ मिलेगा में है क्या हरिद्वार में भंडारों के लोग और कई आश्रम वालों ने इसे नियमित बना दिया ए, हमारे भंडारा खाना है तो हमारे पाठ तो में बैठना पड़े संकेत दिखे हमारे पाठ में बैठे तो पाठ का आएगा तो पर्ची आना पड़ता है ना मजूरी में बैठ गया हॉल तो भर गया उनका अलग हाँ हमारे यहाँ कितने लोग सुनते भक्त को भी दिखाने काम हो गया और जो पर्ची मांग रहे हैं उसको तो पाठ तो सुनना है ही नहीं करते रहते सोते रहते तो, तो पर्ची के लिए गए पाठ के लिए तो गए नहीं ये दुर्दशा तो तो हो रखी इसलिए वह अंतरात्म न पश्य दी पर बाहरी देखते हैं अब रे अंतरात्मा को देखते नहीं है कश्चित धीर कोई धीर पुरुष हो गएकार कश्चित एक पशन कर रहे हैं कस् हजारों में मनुष्य नाम सहस्रेशु यता नाम प्रसिद्धा नाम कश्चित व्यक्ति हजारों मनुष्यों में कश्चित व्यति सिंध पाता है उस आत्मा को जान सकता है इतनी बहिर्मुखता है इतनी बहिर्मुखता है यह कोई हजारों लाखों में एकाध आदमी होगा प्रत्यत्मा क्षत आवृत अमृतत्म छमृतत्म इच्छन मोक्ष को चाहते हुए अपने इंद्रियों का आवृत कर लिया समेट लिया और क्या कर रहा है आत्मा नमेक्षत अपने आत्मतत्व को अपने स्वरूप को वह अनुभव करता है अंतरात्मा को देख पाता है जिसने अमृत की इच्छा ठोस हो गई हो अब अमृत की इच्छा है नहीं पैसे की इच्छा है क्या करेगा वो पैसा चाह मिलेगा वहां भागेगा है ना सेठो का पीछे भागेगा और क्या करेगा सेठों की गुलामी करते फिर पैसा मिल रहा है और चीज मिल रहा है तो करो सेठों की गुलामी आज के विद्या चाहिए, तो विद्या के पीछे भागेगा ना वो तो थोड़ी इन चीज इन चीजों के चक्कर पड़ेगा नहीं आने जाने उठ रहे बैठने उनके पास सुनने का हम लोग भी अपने विद्यार्थी से उनको देखा है पूछ भी सकते जानते है सब सुन सकते है पुराने लोगों से जहाँ हम लोग पढ़ते थे वो टैम नहीं रहता था अभी पता ही नहीं कौन भगत है कौन नहीं है आश्रम का जिस किसी भी आश्रम में बाल में आचार्य बन के पढ़ाते रहे तब भी वहां के भक्तों का कोई समझ नहीं न एड्रेस न टाइम कभी नहीं लिया फुर्सत नहीं अरे किससे बैठो किससे बातचीत करो पूछो तो आप कौन है कहां से है क्या पूछना पड़ा ना तो सारा संसार पूछनी पड़ेगी तरफ बच्चे कितने नाते कितने कितने दुनिया भर सारा पूजो और खुश करो उसको हाँ भगवान कृपा करेंगे अच्छा करेंगे ये करेंगे फिर धीरे तो नाम पूछो नाम लिख लो एड्रेस पचास रुपए लेने के जिंदगी में कभी ऐसा ना गुरुआश्रम है ना कहीं भी नहीं जब निकले आश्रमों से ना कोई भगत कुछ नहीं था ताट भी नहीं था सोने के किसी ने पैसा कहाँ से भेजा कैसे आश्रम खरीदा जिसने आश्रम के मकान दिया उसी से हमने टाट खरीदी लिए तो भाई हमें टाट दे दो चार बोरी दो तो बचने के लिए शुरू ऐसे थे आश्रम में बोरियों पर तेरे महात्मा ने फोल्डिंग दी फिर लोगों को जैसे से पता चला हुआ ऐसा रहता है फिर लोगों ने अपने आप इतना माल डाल संभालना मुश्किल हो रहा है स्टोर रूम भी अलग बन गया हो गया ये कि ऐसी स्थिति में रहा कि भगवान जो देने वाले लक्ष्य वह में पर विश्वास करो तो जो पहुंचना है उसे भी ज्यादा ही पहुंच जाता है लग रहा है हमें तो संभाल नहीं चीजों कि आप लेकिन अंदर से अपना लक्ष्य पर टिकेरा इसे कहते कब अमृतत्वृत चक्षु बिना अमृतत्व की इच्छा हो आप चक्षु का आवरण ही नहीं कर पाए अंदर की और अंतर्मुखी नहीं कर सकते जब तक धनी इच्छा है अन्य इच्छा है तो कहां से आरोप होगा वो कैसे आत्मनोम इच्छा होगा कभी नहीं हो सकता